इसमें हम लोग पहले चतुर्थ मंत्र तक देखे थे अनेजदेक मनसो जवियो देवा पूर्व धावतो जवीयो नैनदेवाप्नुवन पूर्वमर्षत त्याति तस्पो मातरिश्वा दधाति आत्मत तो एक आत्मतत्व एक है जितने सारे शरीर में भिन्न तवन दिखने पर भी वो एक है मनुष्य तो चलनशील नहीं है नहीं चलता हुआ फिर भी मनुष्यो जब यु जभी जो गति अर्थक द्रुत मनुष्य भी ये द्रुत गति से चलने वाला है न एन देवा अपनुवन, देवा इंद्रियाणी इस आत्मतत्व को इंद्रिय से प्राप्त नहीं कर पाएंगे अर्थात इंद्रियो के द्वारा आत्मतत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है पूर्वम सर्वत्र यह पहले ही गया है। है। इसलिए तत्तिष्ठत धावतो, तत धावतो अन्यान अति तत्व आत्मतत्व तो, तिष्ठ क्योंकि पूर्वम अरसत सर्वत्र पहले गया हुआ अर्थात सर्वत्र विद्यमान है सर्वत्र विद्यमान होने से धावतो अन्यान द्वितीय बहुवचन है धावत जितने सारे चलने वाले हैं चलने वाले में धावतो कहते हैं दौड़ने वाले तो उनको भी आत्मतत्व तो पार करके रहता है पार करके अर्थात ये दौड़ करके जहाँ पहुंचते हैं उससे वो पहले विद्यमान है क्योंकि सर्वत्र विद्यमान है और इस आत्म तत्व का दूसरा महिमा कहते हैं तस्मिन अर्थात तस्मिन स्थिति सती वो आत्मतत्व विद्यमान होने पर मातरीश्व मातरिश्वक्षण है का। मातरिश्वन शब्द का अर्थ वायु वायु वाय। प्राण प्राण समि प्राण सूत्र आत्मा हिरण्य गर्भ अपो अपो अर्थात कर्मफला दधाती दधाती अर्थात सभी को भाग करके देता है ये आत्मतत्व का महिमा कहा गया आगे मंत्र में कहते हैं भाष्य में अर्थात पंचम मंत्र में भाष्य में कहते हैं न मंत्राण जामिता अस्ति अस्तिथ पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम पुनर्ह मंत्राण जामिता न अस्ति जामिता इसका अर्थ टीका में कहते हैं जामिता आलस्यम मंत्रों में आलस्य नहीं है कहते मंत्र तो जड़ है उसमें आलस्य का बात कहाँ है इसलिए कहते मंत्र द्रष्टाओं में जो लोग ये मंत्र का दर्शन किए हैं उनमें आलस्य नहीं है इसका तात्पर्य है कि ये आत्मतत्व तो तो गंभीर है गूढ़ है सामान्यतया तो ज्ञान तो नहीं होता है इसलिए बार बार उसको कहा जाता है थोड़ा शब्द बदल सकता है किंतु तात्पर्य है तो वही है जामिता आलस्यम दो नंबर टिप्पणी बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है उसका अंतिम पंक्ति में देख लीजिए ये दो नंबर टिप्पणी का जो अच्छा दो नंबर नहीं जिस पुस्तक में जामिता के ऊपर जो टिप्पणी है जहां टीका में दिया ना जामिता आलस्यम ये जामिता के ऊपर जो टिप्पणी दिया है जिस पुस्तक में जो है वो टिप्पणी का अंतिम पंक्ति में है तर दुर्गाचार्य व्याच बालिशो मूर्ख सही बाल इव श्ते प्रमादित्वात धर्म ये बालिशो शब्द का अर्थ कहा गया तो बालिश कौन है कहते मूर्ख क्यों है स ही वाल इव श्वेत प्रमादित्वात धर्म कार्य धर्म कार्य जो जिसका कर्तव्य है उस कार्य में प्रमाद करके जो बाल इव श्वेत उसको बालिश कहा जाता है उसका ठीक ऊपर पंक्ति देख लीजिये दिया है उपब्रीही ब्रिशभा, बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभागे पतिम, पतिमत इति मंत्र जामी अतिरिक अतिरेक नाम बालिशस अर्थात बालिश ये जामी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है जिसको बालिश कहा जाता है उसी को जामी शब्द से कहा गया अर्थात टीका में जो जामिता कहा गया अर्थात ये जामी का जो स्वभाव है उसको कहा जाएगा जामिता अर्थात बालिश का जो स्वभाव बालिश का स्वभाव क्या है धर्म कार्य में प्रमाद करना तो किंतु ये जो मंत्र दृष्टा है उनमें वो नहीं है जो कार्य है कर्तव्य कार्य है उसमें प्रमाद नहीं है ये इसका तात्पर्य हुआ अभी भाष्य देखेंगे मंत्राणाम जामिता न अस्ती तो मंत्राणाम अर्थात तो मं मंत्र दृष्टिणाम मंत्र का दर्शन करने वाले ऋषियों में इस प्रकार की अर्थात तो प्रमाद नहीं है प्रमाद अर्थात ऋषियों को क्या करना है जैसे दूसरों को ज्ञान होना है अगर विषय कठिन है तो उसको बार बार व्याख्यान करेंगे तो वो करना उनका कर्तव्य है तो कहेंगे एक बार कर दिया ना उसको अगर समझ में नहीं आया तो उसको जाने दो हमको क्यों करना है इस प्रकार की हुआ तो उसका ये प्रमाद है जिसका जो कर्तव्य वो नहीं करना कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि ये प्रमाद है और अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि ये भी प्रमाद है तो मंत्र द्रष्टाओं का उस प्रकार के प्रमाद नहीं है क्योंकि उनका कार्य है कि दूसरों को ज्ञान कराना तो इसलिए जब तक उनको नहीं हुआ है तब तक ये उसी बात को बार बार कहेंगे क्योंकि आत्म तत्व तो गूढ़ है गंभीर है पुनर्ह फिर मंत्र कहते हैं ये पंचम मंत्र पहले दिया गया है तदेजती तीजती तदूरे तद्वंतिके तदंतर सर्वस्व तदुसर्वस्या से बाह्यत तद एजती एजती एज्री कंपन है अर्थात वो चलता है तति वो चलता भी है और वो नहीं चलता भी है इस प्रकार की विरुद्ध एक में कैसे होगा क्योंकि दो अलग अलग सत्ता में दो अलग अलग चीज हो सकता है रज्जु में दिखने वाले सर्प में कल्पित विषय भी हो सकता है और उसका जो अधिष्ठान है रज्जु उसमें कुछ भी विषय नहीं है ये हो सकता है कल्पित सर्प में विषय है किंतु अधिष्ठान रज्जु में विषय तो नहीं है एक पदार्थ वहां नहीं है कहते हैं एक सर्प और एक रज्जु एक समय में दोनों नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे अर्थात तो विस्पष्ट रूपे न, दोनों एक समय में नहीं दिखेंगे तो इसी प्रकार अवस्था में दो चीज कहा जा सकता है तो ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी अगर हम स्वपाधि का रूप लेंगे सोपाधि का अर्थात किसी उपाधि के साथ मिल गया और चैतन्य उपाधि होता है ये शरीर मन बुद्धि ये सब इसके साथ मिल जाएगा तो लगेगा मैं चलता हूँ सभी व्यवहार करते हैं मैं चलता हूँ ये मैं तो वास्तविक वो आत्मतत्व है वो कभी चलता नहीं है किंतु तो शरीर में चलन मन में चलन बुद्धि में चलनों को लेकर के मैं चलता हूं कह दिया जाता है उपाधि विशिष्ट हो करके स्वपाधिक में चलनम और निरुपाधिक हो जाएगा तो कोई चलन नहीं है तो भिन्न भिन्न सत्ता में ये दोनों संभव है दोनों सत्ता को जो समझ जाएगा एक साथ संभव है उसी को वेदांत तो जचेगा नहीं तो सर्वत्र लगेगा शास्त्र विरुद्ध बात कह रहे हैं तो ये दोनों तत्व तो तो ये संभव है अलग अलग सत्ता में एक पारमार्थिक सत्ता में कोई चलन नहीं है और व्यावहारिक सत्ता में चलन है व्यवहार में लगता है मैं चलता हूँ जाता हूँ कहता हूँ सुनता हूँ तद ए तन न एजती तद अर्थात वो आत्म तत्व तो जिसका प्रकरण विचार जिसका चल रहा है तद दूर तद उ अंतिके वो दूर में भी है और अंतिक में भी है एक व्यक्ति के लिए दोनों नहीं है जो अज्ञानी जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है उसके लिए आत्मतत्व तो अर्थात तो सहस्र कोटि जन्म से भी और दूर है और जिसका ज्ञानी का ये तो उसका स्वरूप ही है इसलिए अंतिके कह जाता है अज्ञानियों के लिए दूर और ज्ञानी के लिए अंतिक अंतिक अर्थात तो उसका स्वरूप है तद अश्य सर्वस्व अंतर तद आत्मतत्वम अस्य सर्वस्य ये जगत में जितने सब दिखते हैं उसका अंतर अंतर अर्थात उसी का अधिष्ठान है जिस पदार्थ से ये सब बना हुआ है और तद ऊ अशर्वस्व बाह्यत और सभी का बाहर में भी वही है जैसे हम कह देते हैं एक घट घट का अंदर में भी आकाश है और का, है। का, का बाहर में भी आकाश है व्यवहार में हम लोग इस प्रकार कहते हैं घटका अंदर में भी आकाश घट का बाहर में भी आकाश वास्तविक है घट का सामर्थ्य नहीं है आकाश को विभाजन करने के लिए घट आकाश को विभाजन कर सकता है क्या नहीं कर सकता है फिर भी हम पूरा इस प्रकार व्यवहार तो करते रहते हैं घटका अंदर में आकाश घटका बाहर में आकाश इस प्रकार क्यों कर लेते हैं अगर उसका सामर्थ्य नहीं है घट का फिर भी हम क्यों करते हैं कहते हैं घटो में हमारा महत्व बुद्धि तो घट एक इतना वास्तव पदार्थ है कि आकाश की अपेक्षा हम घट को अधिक वास्तव मानते हैं इसलिए कह देते हैं घट आकाश को विभाजन कर देता है यद्यपि पढ़ने के बाद जानते हैं ना ना ये नहीं कर पाएगा तो अनादिकाल से व्यवहार करते करते ये सब स्थूल पदार्थ में इतना सत्यत्व बुद्धि हो गई है तो हम कहते हैं कि घट आकाश को विभाजन कर देता है इसी प्रकार के देह में भी इतना सत्यत्व बुद्धि हो गया हम कहते हैं ये देह भी चैतन्य का विभाजन कर देता है इसलिए देह का अंदर और देह का बाहर तो शास्त्र भी हमारा जो मानसिक स्थिति उसी को लेकर के कहेगा तो शास्त्र कह रहा है बाहर में भी वो है अंदर में भी वो है क्यों हमको लगता है बाहर और अंदर जो मामा और तबो कहते है ना ये मेरा है वो तुम्हारा है आपका है इस प्रकार के कहते हैं सर्वत्र वही एक ही तत्व है श्रुति ऐसे कहते हैं इसका भाष्य देखेंगे तद आत्मतत्व मंत्र में जितना तद तद आया ये सब आत्मतत्व तो प्रकृत प्रकृतम अर्थात प्रकरण जिसका चल रहा है आरब्धम प्रतिपादनम य तत्प्रकृतम तो जिसका प्रतिपादन आरंभ हुआ है प्रतिपादन विचार तो आरब्धम प्रतिपादनम य तद तो प्रकृतम जिसका विचार चल रहा है यह आत्मतत्व का स्वभाव कहते हैं तद एजति एजती अर्थात चलती तदेव च न एजती जो चलती जो चलता है तदेव कहते हैं वही ही नहीं चलता है जो चलता है वही ही नहीं चलता है इसका अर्थ स्वतो स्व चलति, चलती वचलम एव स चलति इव इत स्वतः अर्थात वस्तु तो चलता नहीं है वस्तु तो वो अचल है स्थिर है स्थिर होने पर भी चलता हुआ जैसे लगना चलती इव इव जहाँ कहते हैं वो वस्तु तो नहीं है जैसे हम कहते हैं दूर में अगर बड़ा पत्थर है तो हम कहते हैं कि हस्ती इव दृश्यते हाथी जैसा दिखता है तो हाथी जैसा हम जो इव शब्द व्यवहार करते हैं अर्थात वो वास्तव नहीं है इसलिए कहते हैं तनेजती ये, तदे तदे जती तन्ने जती ये व्याख्यान हो गया आगे दिया तदूरे अंतिके तदु। इसके लिए कहते हैं किंच कि आत्मतत्व दूर में है इतना दूर कहते हैं वर्ष वर्ष कोटि कोटि अभिदूषाप्य दूर इवटिशतर्था शतकोटिवर्ष इतने अर्थात दूर में है अर्थात इतने दिन चलने दौड़ने जो भी करने से प्राप्त हो सकता है तो इसका तात्पर्य है कि ज्ञान के बिना इसका प्राप्ति हो ही नहीं सकता वही अभिदूषण अज्ञानियों के लिए वर्ष कोटि सतही दूर है तो अज्ञानी के द्वारा अप्राप्ति ज्ञान नहीं है तो इसकी प्राप्ति नहीं होती है इसलिए दूर इव कहा गया दूर इव कहा गया वास्तव तो दूर नहीं है क्यों तद उंतिके मंत्र में है तद्वंतिके और यहां भाष्यकार कहते हैं तद उंत के ये दोनों पार्ट से कौन सा व्याकरणगत ठीक है तद्वंतिके और ये तद उ अंतिके ये व्याकरणगत ठीक है नहीं है ये भी ठीक है क्या सूत्र लगा निपात एका जना उससे प्रगृह संज्ञा हो जाता है तो फिर वो रूपो कैसे हो गया अगर प्रगृह होना है तो फिर तद्वंत के ये वो कहा से आ जाएगा वो तो उसका दृष्टांत तो है सूत्र क्या है किमु ये किस सूत्र का दृष्टांत तो है मय वो वो वा। तो मंत्र में मयो हो वो वाह लग गया और भाष्यकार प्रक्रिया कर दिया विकल्प है मयो हो वो वाह विकल्प से हो गया अच्छा इसको एक नंबर टिप्पणी में लिखा गया है तो नया पुस्तक में तो ठीक है ये पुराना पुस्तक जिसके पास है एक नंबर टिप्पणी थोड़ा संशोधन कर लेना है निपात एका जित्यादि प्रगृह गृह चाहिए और आगे मयो हो वो वे ती और बत्व का बीच में व्यवधान होना चाहिए ये सट गया है ती छेद भाष्यकार कह रहे हैं इसी प्रकार के पद व्याख्यान करने का समय में ये रूप कर लेंगे तदवंतिके तद यहाँ वह कर दिए समीपे अत्यंत में विदुषाम विद्वान का अर्थात जिनको ज्ञान हुआ है तो उनका अत्यंत समीप ये मंत्र ये भाष्य व्याख्यान इत्यादि में जहाँ विद्वान शब्द आता है वो श्रोत्रिय उसका अर्थ नहीं है तो विद्वान इसमें धातु क्या है विध ज्ञाने तो ये ज्ञान है ये श्रोत्रिय अर्थात तो ये नहीं है अर्थात ज्ञानी जहां विद्वान शब्द आएगा उसका अर्थ है ज्ञानी श्रोतिय अर्थात श्रोत कहेंगे अर्थात पढ़ना और ये विदुषाम अर्थात ज्ञानी विदुषाम आत्मत्वात विद्वानों का ये आत्मत्वात कहेंगे आत्मा किसका नहीं है इसलिए एक नंबर आत्मत्वात के ऊपर टिप्पणी है देख लीजिये वहा आत्मत्वात्थ अर्थात आत्मत्वत्वा आत्मा तो सबका है किंतु जो जान लिया उसी को विद्वान कहा जाएगा विद्वान का ही आत्मा है न केवलम दूरे दूर अविद्वान के लिए ये दूर में है किंतु जो विद्वान है उनके लिए अंतिकेच, तद जगत ये पूरा जगत का अंदर में वही है जैसे कहा जाएगा घट में बना हुआ जितने पदार्थ है सभी का अंदर में मिट्टी ही है सभी का अंदर अर्थात तो उसी से बना हुआ है तो अंतर शब्द का वही अर्थ है सर्वस्व यह आत्मा सर्वांतर बृहदारण्य का आगे पाठ संशोधन कर लीजिए भाष्य में नया पुराना सभी में त्रुटि हो गया बृहदारण्य का तीन चार एक होना चाहिए दो चार हो गया यह आत्मा सर्वांतर ये जी जनक जी का राज्यसभा में याज्ञ बल्क जी उत्तर देते हैं उशस्त चाक्रायण को यक्षात अपक्षा ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतर प्रसिद्ध मंत्र है जो आत्मा सर्वांतरा सर्वांतरा अर्थात सभी का अंदर में यही है सभी का अंदर में अर्थात सभी का अधिष्ठान सभी का तत्व ये हैुते है, है। अस्य सर्वस्थ जगत नामूप क्रियात्मक तद उ अभी बाह्य तो व्यापक निरतिशय सूक्ष्म अर्व कह गया तदंतर अर्थात जगत जगत का नामक्रियात्मक नामूपक्रिया यही है जगत का स्वरूप जगत कहने से ये तीन चीजें है नामक्रिया ये क्रियात्मक जो जगत है इसका सभी का वो अंदर है और तद उ उ का अर्थ मंत्र में है आगे ऊ है ऊ का अर्थ कह अभी कहते सर्वस्व जगत बाह्यत सभी का बाहर में भी वही है क्यों है कहते हैं व्यापकवाद आकाशवत आकाश जैसा व्यापक है अच्छा आकाश के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी दिया है उसको बाद में देखेंगे वो पंक्ति पहले पूरा कर लेते हैं व्यापकवाद आकाशवत निरतिशय सूक्ष्म अंत आकाश को दृष्टांत तो दिया गया है दोनों के लिए आकाश से पूर्व में क्या कहा गया व्यापकवाद और पर मे निरतिशय सूक्ष्म आकाश व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है दोनों चीज के लिए आकाश को दृष्टान्तत्व कहा गया इसको तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं आकाश आकाशवद सूक्ष्म व्यापकत्व च हेतुना उभयत्र दृष्टांत। अर्थात सूक्ष्म रूप से भी आकाश दृष्टांत है व्यापकत्व भी आकाश दृष्टान्त है आकाश उभयत्र दृष्टांत किस किसमें व्यापक सूक्ष्म ये दोनों के लिए आकाश दृष्टान्त तो हुआ आगे भाष्य में प्रज्ञान घन अच्छा व्यापक इसके ऊपर टीका देख लीजिए व्यापित अस्थि निरतिश अंतर अंतेद अस्ति। व्यापक होने से बाहर में भी है और नया पुराना पुस्तक पुराना पुराना पुस्तक में चार नंबर टिप्पणी तो लिखा नहीं लिखा है अभी आया नहीं क्यों व्यस्त नहीं आएगा आगे तो अभी सिद्धांत कह दिया कि यह आत्मा तो तो व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है अभी कहते हैं व्यापित बाह्य तो अस्थि और निरदेश सूक्ष्मवाद अंतश्चेद अस्थि अंतेद अस्थि अर्थात ये वाक्य किसका होगा पूर्व पक्ष का पूर्व पक्ष कह रहा है ये आत्मतत्व तो व्यापक होने पर बाहर में है सूक्ष्म होने पर अंदर अगर है तभी तो इसमें धर्म सब आ गया आत्मतत्व में एक आ गया व्यापकत्वम और दूसरा आ गया सूक्ष्मत्वम ये सब धर्मो आ गया और जो धर्म आ जाएगा तरही के आगे तरही दिया ना तरही के ऊपर जो टिप्पणी है देख लीजिए तरही थी व्यापित्व आदि नाना धर्मवत्व सती अभी आत्मा आत्मा में एक बाह्यत्व आ गया और सूक्ष्मत्व आ गया और दूसरा धर्म हो गया व्यापित्व व्यापकत्व व्यापकत्व बाह्यत्व सूक्ष्मत्व इतने सारे धर्मो अगर आ गया तरही जो नाना धर्म वाला होगा वो एक रस नहीं होगा अनेक धर्म जिसमें रहेगा वो एक रस एक प्रकार नहीं होगा उसको पूर्व पक्ष कहता है कि तरी एक रसम न सत्म तो एक रस नहीं होगा एक रस शब्द का अर्थ है जो विजातियों पदार्थों के द्वारा विभाजित तो नहीं हो जाता है जैसे कहा जाएगा कि सभी पुरुष लोग खड़े हैं और बीच में एक पुरुष है तो वो पुरुष वो पुरुषों का पंक्ति को विभाजन कर देगा नहीं करेगा किंतु पुरुषों का बीच में एक अगर स्त्री खड़ी हो जाएगी तो कहेंगे वो पंक्ति विभाजित तो हो गई तो इसी प्रकार के एक रस का अर्थ विजातीय पदार्थ के द्वारा विभाजित तो न हो तो आत्मा जो नित्य है सत्पदार्थ है उसमें अगर ये सब नाना धर्म आ जाएंगे तो फिर वो एक नहीं रहेगा वो नाना धर्म अर्थात तो भिन्न धर्म अगर भिन्न नहीं है तो नहीं कहा जाएगा नाना सब पुरुष खड़े हैं बीच में और एक पुरुष आ गया नाना नहीं हो गया सब तो एक ही जातीय हुए अन्य आ जाने से भिन्न हो जाएगा तो ये अन्य आने से कहते हैं कि एक रस कैसे होगा पूर्व पक्ष कहता है कि एक रसम न सर एक रसम के ऊपर टिप्पणी दिया है देख लीजिए निरंतरम एवं व्याकर होती एक रसम इति एक रूपम इति यावत एक रूप अर्थात सभी गौ गौ गौ गौ इस प्रकार के खड़े हैं तो हम कहेंगे एक रूप बीच में अश्व आ जाएगा तो कहेंगे एक रूप नहीं रहा इसी प्रकार के आत्मा में ये सब धर्म आ जाएगा तो ये एक रूप नहीं होगा इति एक रस न क्यों माना भावत पूर्व पक्ष कहता है एक रस होने में कोई प्रमाण नहीं रहा आप तो सब अन्य अन्य रूप उसमें दिखा दिए इसलिए आत्मा तत्व तो एक रसन नहीं हुआ ऐसा पूर्व पक्षी आशंका करने से सिद्धांति उतर देता है प्रज्ञान घन इति प्रज्ञान घन ये नया पुस्तक में भी ये प्रतीक छोटा है ना बड़ा है नया पुस्तक में बड़ा हो गया अच्छा हाँ मतलब प्रतीक छोटा होना है अच्छा भाष्य में प्रज्ञान घन एव शासन शासना च प्रज्ञान घन एव बृहधारण्य का दे मंत्री शासनाथ श्रुति शासनाथ श्रुति में ऐसा कहा गया है निरंतरम च निरंतर है निरंतर अर्थात बीच में अंतर नहीं है अंतर व्यवधान व्यवधान विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवधान होता है निरंतरम च इसके ऊपर चार नंबर टिप्पणी थोड़ा संशोधन भी करना है निरंतरम च निरतरम निरंतरम के ऊपर जो टिप्पणी है उसको देख लीजिए व्यापित्व बाह्यवादीक उपाधि दृशा एवं उच्चते कथनचित तत्व यह यहां विराम होगा उच्यते के बाद कथित उच्यते कथित के बीच में जो विराम है वो कट जाएगा कथंचित तत्व प्रबोधनाय के बाद विराम होगा व्यापित्व बाह्यत्व आदि ये सब उपाधि दृशा उपाधि दृष्टि से ये सब कहा जाता है क्यों कहा जाता है कहते हैं कथन सी तत्व प्रबोधन आय किसी प्रकार के तत्व का ज्ञान हो जिसको पूरा जगत सत्य दिखता है वो आएगा और आप उसको मांडकियों का अजातवाद सुनाएंगे कहेंगे जगत कभी हुआ ही नहीं है वो कहेगा बाबा जी हम तो फिर दूसरे दुकान देखना पड़ेगा हम जहाँ खड़े हैं हमको वहीं से चलाना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं तो उपाधि में हम तादातम्य किए हुए हैं और उपाधि को एकाएक नकार देंगे तब तो हमको ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं उपाधि का दृष्टि से ये बात कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि अभी आपको आकाश अंदर में आकाश घट बाहर में आकाश आपको सब एकदम ठोस लगता है तो ये जो इस प्रकार के हमारे संस्कार है चिंताधारा है उसको पहले तोड़ते हैं कहते हैं कि नहीं ये एक बीच में घटो उसका अंदर में एक आकाश उसका बाहर में एक आकाश इस प्रकार पहले आप उसको विभाजन करो बाद में फिर कहेंगे ये जो बीच में घटो कहते हैं इसका क्या सामर्थ्य है क्या विभाजन करने के लिए जब तक सब एकदम चलता है ऐसा विचार ही नहीं होता है तब तक तो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे इसलिए पहले वो उसमें कहते हैं ना थोड़ा कहते ना ब्रेक लगा दिए कहते हैं इसको पहले देखो फिर बाद में कहेंगे घट का सामर्थ्य नहीं है विभाजन करने के लिए तब आप धीरे धीरे ग्रहण करेंगे इसलिए कहते हैं उपाधि दृष्टि से ये कहा जाता है कथन चित तत्व प्रबोधनाय किसी प्रकार के तत्व का ज्ञान हो इसलिए कहते हैं और वास्तव क्या है वस्तु तज्ञान घन मात्र एवं न तो नाना रूपम इति ये घटो जो पदार्थ है इसका सामर्थ्य नहीं है क्यों ये घट क्या है हम एक घट आकाश से तुलना करते हैं अब मान लीजिए गंगा जी में एक गंगा जल से बनाया गया बर्फ का एक लोटा कुटो गंगा जल से ही बर्फ बना करके उसको बनाया है और हम उसको गंगा जल में डुबा दिए अभी उसका बाहर में क्या पदार्थ रहेगा गंगाजल रहेगा उसका अंदर में और वो जो बीच वाला वो क्या है वो गंगाजल है खाली अभी वो बर्फ बना हुआ है और आप उसको गंगाजल में डुबा दिया वो धीरे धीरे वो पिघल जाएगा मान लीजिए कि वो बह जाता है नाव बहे और ऐसा ही बना रहे अभी सब गंगाजल ही हो गया तो हमारा दृष्टि को बदलना है यही ज्ञान है अज्ञान से हम विभाजन मानते हैं और ज्ञान हमको हो जाए अर्थात ये विभाजन हट जाए ये शरीर का सामर्थ्य नहीं है चैतन्य को विभाजन करने का हम केवल माने हुए हैं और जब विचार करते हैं ये शरीर क्या है आप जब लय चिंतन करेंगे ये पार्थिव दिखता है ये जल है ये तेज है वायु है आकाश है ये तो आत्मतत्व तो ही है इस प्रकार की विभाजन धीरे धीरे वो नाश हो जाएगा पहले शिथिल करेंगे ये उपनिषद का कार्य है उपनिषद में धातु क्या है सदृह तीन अर्थ है गति विषरण अवसाधन तो ये विसरण अर्थात नाश कर देगा अवसाधन अर्थात ढीला करेगा गति अर्थात चलायमान करेगा ये जो अज्ञान है इतना जोर जकड़ करके पकड़ा हुआ है जकड़ करके पकड़ करके रखा है इसको पहले अवसाधन करेगा ढीला करेगा आगे गति करेगा दूर दूर, दूर धीरे धीरे हटाएगा फिर आगे उसको नाश कराएगा ये उपनिषद का कार्य है इसलिए विवाह करके दिखाते हैं कह देते हैं वस्तु तो प्रज्ञान घन मात्र नाना रूपम इत वास्तव प्रज्ञान घन ही है चतुर्थ मंत्र पूरा हुआ आगे कहते हैं टीका में पंचम मंत्र के, केष्ठ मंत्र के लिए पंचम मंत्र पूरा हुआ ष्ठ मंत्र के लिए कहते हैं उक्तात्मज्ञान उक्ता तो उक्ता से फल विधि निषेधातीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थान इत्या उत उक्त आत्मज्ञान इसमें समझ कैसे कहेंगे अच्छा। अभी तक हम पूर्व मंत्र में कहा गया प्रकृतम यद पूर्व मंत्र है ना कहा आरब्धम प्रतिपादनम य तद पद से उसको कहा गया सब तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्द्वंथी के तद पद से किसको कहा गया आत्मा को कहा गया वही प्रकृत है तो आरब्धम प्रतिपादनम कश्य आत्मन आत्मज्ञान से आत्मन तभी तो तक उक्त कौन हुआ आत्मा तो समाज कैसे कहेंगे उक्त तद आत्मा चौ आत्मा आत्मा अब तक कहा गया आत्मा कहा गया तद आत्मा का स्वरूप वर्णन हुआ तभी तो उक्त असौ इति, उक्त आत्मा आगे गए तस्वान अभी उसका ज्ञान के बारे में विचार करेंगे आत्मा का तो ये कह दिया गया ऐसा ऐसा स्वरूप है अभी उसका ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान क्यों कहेंगे कहेंगे उसका फल विधि निषेध उसका फल क्या है कहते हैं फल बताते हैं विधि निषेध अतीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थानम फिर आत्मज्ञान का फल है विधि निषेध से अतीत हो जाएगा जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थानम विधि निषेध से अतीत हो जाएगा अर्थात निषिद्ध कर्म भी कर जाएगा वो नहीं है विधि तो निषेध से अतीत अर्थात उसको और विधि निषेध का अनुभव नहीं होगा किंतु उसका जीवन इतना विहित तो कर्म में प्रवृत्त होकर के संस्कार बन गया है वो निषिद्ध कर्म कभी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जो आत्मज्ञान के लिए जो साधना होता है वो जन्म जन्मांतर की साधना है और साधना का अर्थ है कि शास्त्र विहित तो मार्ग में चलना तो ये विहित तो मार्ग में चलते चलते उसका इतना संस्कार हो गया कि उसे निषिद्ध कर्म कभी होगा ही नहीं तभी तो उसको ये विधि निषेध है ये सबका भान नहीं रहेगा स्वाभाविक रूप से उसे विहित तो कर्म ही होगा अगर ज्ञानियों के द्वारा निषिद्ध कर्म होने लगेगा तब तो वार्तिक कहे ही पंचोदशी में शायद आया नहीं होगा दसम प्रकरण में आएगा तो कहते है कि तत्वोद्याम श्लोक ठीक स्मरण नहीं हो रहे अर्थात तत्व ज्ञानियों का व्यवहार भी अगर यथे होगा तब फिर ज्ञानी तत्व को भेद सूचि हो गया ये ये शायद नवम या दसम प्रकरण में आएगा ज्ञानी तत्व और असूचि भक्षण करने वाले जो कुकुर कुत्ता कहते हैं हिंदी में तो ये दोनों का बीच में क्या भेद रहेगा इसलिए ज्ञानी से कभी निषिद्ध कर्म नहीं होगा ये एक अर्थात उसका लक्षण है विधि निषेध का अतीत जीवन मुक्त अर्थात स्वाभाविक रूप से वो शास्त्र विहित अनुसार में ही उसका जीवन होगा और अधिकतर धीरे धीरे वो समाज की तरफ जाएगा इतिहा यस्तु मंत्र कहते हैं यस्तु सर्वाणी भूतान्यात्मन्यवा पश्यती सर्वभूतेष्च चात्मा तीजुगुपते यह तू यह ज्ञानी सर्वाणी भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वाणी भूतानी द्वितीय बहुवचन आत्मनि क्या वचन हो जाएगा सप्तमी एक वचन सारे भूतों को आत्मा में देखेगा जैसे कहेंगे कि भूतले घटान पश्य भूतल में घटों को देखता है तो ये भूतल और घट में क्या संबंध होता है आधार और आधेय इसी प्रकार की सारे भूतों को आत्मा में देखता है आत्मा हो गया भूतल जैसा और सारे भूत हो गए घट जैसा इस प्रकार की नहीं है यहाँ तो दृष्टांत तो ऐसे ही है जैसे रज्जु में रज्ज्वाम सर्पम पश्यति। यहाँ रज्जु हो गया आधार जैसे भूतल और उसके भूतल में जैसे घट ऐसे रज्जु के ऊपर सर्प ऐसे दिखता है जैसे भूतल में घट ऐसे रज्जु के ऊपर सर्प ऐसे दिखता है क्योंकि भूतल ए घट यहाँ भी सप्तमी है और रज्जुआम सर्प यहाँ भी सप्तमी है दोनों में अंतर है भूतल ए घट किस प्रकार की सप्तमी अधिकरण तो आधारो अधिकरण तो तीनों को कहेगा उसका तीन विवाह किया गया है सप्तमी का तीन विवाह किया गया है ना औपश्लेषिक वैसे तो घट भूतल में एक किस प्रकार की अधिकरणता है वैसे है ना उपश्लेषिक है औपश्लेषिक श्लेष अर्थात संबंध अर्थात दोनों का बीच में यहां संबंध हो रहा है एक भूतल एक घट इसको कहा जाता है औपश्लेषिक सप्तमी इसको हम लोग सामान्य भाषा में आधार और आधेय कह देते हैं और जब कहते हैं कि मोक्ष इच्छा अस्ति एक किस प्रकार के है विषय सप्तमी अर्थात तो इच्छा का विषय भी क्या है मोक्ष तो इसको कहते हैं ये विषय सप्तमी अर्थात तो मोक्ष विषय का इच्छा इसी प्रकार की यहां जो सप्तमी है जैसे हम कहते हैं रज्वाम सर्प तो यहाँ क्या रज्जु और सर्पों का बीच में कोई उपश्लेषण इस प्रकार है संयोग है दोनों का बीच में नहीं है और वहां अभिव्यापक जैसे सर्वत्र आत्मा अस्थि इसी प्रकार की सर्वत्र सर्प अस्थि उसी प्रकार की अभिव्यापक में है वहाँ वो भी नहीं है और क्या में बच गया विषय में तो जब हम कहते हैं रजुआम सर्पम पश्यती अर्थात उसको क्या देखना चाहिए था वहां रज्जु को देखना चाहिए था तो विषय वास्तव क्या है रज्जु रज्जु के विषय में सर्पों को देखता है इसको कहते हैं वैश्विक सप्तमी रज्जु देखना चाहिए था सर्प देखता है इसी प्रकार की आत्मा को अनुभव करना चाहिए था आत्मा को देखना चाहिए था किंतु क्या देख रहा है सर्वाणी भूतानी यहां मंत्र में आत्मनी सर्वाणी भूतानी अनुपष्यती तो आत्मनी या विशेष में अर्थात तो जहां आत्मा का दर्शन करना चाहिए वहां सर्वभूतों का दर्शन करता है कौन करता है कहते अनुपश्यति अनु अर्थात तो शास्त्राचार्य उपदेशा तो अनु अर्थात तो ये ज्ञानी ज्ञानी आत्मा को देखने के स्थान पर सारे भूतों को देखता है व्यवहार काल में कहते हैं ये सारे जो भूत है वास्तविक आत्मा है किंतु ये सारे भूत रूप से दिखते हैं जैसा हम कहते हैं रज्जु का ज्ञान हो जाने के बाद भी सर्प जैसा दिखना वो कहता है कि रज्जु तो है किंतु सर्प जैसा दिख रहा है इसी प्रकार की ज्ञानी का स्थिति शास्त्राचार्य उपदेश के अनंतर ज्ञान होने से ये आत्मा में ही सारे भूत कैसे कहते हैं अभेद सप्तम तो इसको भी कहते हैं अर्थात अभिन्न ये जो सो पदार्थ है मद अभिन्न अर्थाध्यास है इसको कहते हैं अर्थात वास्तव आत्मा तो, तो ही है किंतु बाकी सब अनुभव होते हैं ऐसे और उत्तरार्थ कहते हैं सर्वभूते शुचात्मान सर्वभूत में आत्मा को देखता है जितने सारे मिट्टी में बनाए गया वस्तु तो सभी में मिट्टी को ही देखता है अर्थात मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूँ जैसे स्वप्न में दिखने वाला जितने सारे पदार्थ वो दृष्टा से भिन्न है नहीं है इसी प्रकार की जागृत में भी कहते हैं सर्वभूत आत्मान इस प्रकार की ज्ञान होने के बाद तत तत अर्थात तस्मात ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान से न बीजगुप्सते और फिर जुगुप्सा नहीं करता है बीजगुप्सते धातु क्या हो जाएगा गुपुरक्षण होने से वो सेट है अनिट है अनिट है वो परोशनी है आत्मनिपद है परोशनी है अभी देखिए इसमें ईट भी नहीं है और ई भी नहीं है परोसम पद भी नहीं है इसलिए यहाँ गुप रक्षिणा धातु नहीं है ये गुप निंदायाम तो गुपनिंदायाम धातु वो उसके पर में जो सन होता है वो आर्धातु का नहीं है गुप्त सन और आर्धातु का नहीं होने से उसको ईट नहीं होता है तो गुप्त निंदायाम अर्थात फिर उसके बाद न बीजगुप्त सतें न बीजगुप्त सते, सते निन्दा नहीं करता था घृणा नहीं करता जगत में और कोई पदार्थ नहीं है जिसको घृणा करेगा तो सब आत्मरूप ही है ऐसा निश्चय करेगा आगे भाष्य में यह जो मंत्र में कहा गया यह उसका अर्थ कहते हैं यह परिव्राट सन्यासी क्यों यहां सन्यासी को कहा जाता है कहने प्रथम मंत्र में कह दिया गया तेन त्यक्तें न भुंजिथा माँ गृध कश्यू अर्थात वेदांत का शीघ्र अनुभव वही कर जा सकता है जो तीनों ऐसा से रहित है इसलिए यहां कहा जाता है परिव्राट परिव्राट मुमुक्षु एक नंबर टिप्पणी ये बात कह दिए है ते तो स्थिति परिभ्राट मुमुक्षु भी प्राप्त कर सकता है पुराना पुस्तक में मुमुक्षु क्यू में ऊकार नहीं है सर्वाणी भूतानी अव्यक्ता आत्मनीय अनुप्य आत्म व्यतिरिकता न पश्यति सर्वाणी भूतानी सारे भूतों को भूत कहाँ तक तो है कहते अव्यक्ता दीनी अव्यक्त अव्यक्त अर्थात माया तत्व अव्याकृत जिसको कहते हैं वहां से लेकर के स्थावर पर्यत ये सब आत्मनिय अन्पश्यति दो नंबर टिप्पणी दे दिए अव्यक्ता दीनी इति प्रतीयते भूतानी व्युत्पत्तिम अभिप्रेत्य व्याकरोति व्याको इत्यादि इत्यादी सत्व इति भूतानि जो रूपेण विद्यमान है ऐसे प्रतीत हो रहे हैं उनको भूतो कहा गया एन अव्यक्त अनादिवाद कथम भूतपद वाच्य अस्तम कहते ये अव्यक्त जो माया है उसका उत्पत्ति होती है माया का अज्ञान का उत्पत्ति होती है अविद्या का नहीं होती है नहीं होते है तो उसको भूत कैसे कह दिए क्योंकि प्रश्न करने वाला का तात्पर्य है कि जिसका उत्पत्ति होती है वही भूत है अव्यक्त तो अविद्या जो मूल अविद्या कहते हैं उसका तो उत्पत्ति नहीं होती उसको भूत कैसे कह दिए कहते हैं भूत शब्द का अर्थ सत्व प्रतीहत है, है ऐसा हमको लगता है हमको ब्रह्म का अज्ञान है ऐसा लगता है लगता है तो ये अज्ञान भूत है उत्पत्ति होने से भूत है ये बात नहीं है प्रती होना यही भूत है भाषा में अव्यक्ता स्थावरांता अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति माया अविद्या अव्यक्त ये सब पर्यायवाची हैं। है आत्मनि एव आत्मनी अनुपश्यति अर्थात आत्म व्यतिरिक्ता न ये जो सर्प है वो रज्जु से भिन्न नहीं है इसी प्रकार जो जगत दिखता है वो आत्मा से भिन्न नहीं है आत्म व्यतिरिक्ता न पश्य अच्छा आत्म व्यतिरिक्तनी वहां तीन नंबर टिप्पणी दे दिया वही विषय सप्तमी का कथन वहाँ थोड़ा हुआ है सर्वभूत आगे भाष्य में सर्वभूत आत्मा द्वितीय पाद में कहा गया नहीं तृतीय पाद में कहा गया सर्वभूतु चात्मान उसको कहते हैं भाष्य में सर्वभूत अर्थात तेसु एवं तेसु एवं ऊपर में दिया अव्यक्ता अभ्यक्त स्थावर वो सब में आत्मान अपने आप को देखता है अर्थात तेसाम सोम आत्मान आत्मत्वेन ये, ये सब भूतों का आत्मा मैं ही हूँ अर्थात ये मेरे में ही आश्रित है मैं ही इनका कल्पना करता हूँ पूरा जगत ये नदी पर्वत घट जो सब देखता है सब मैं ही कल्पना करता हूँ जैसे स्वप्न में यथा यथा अस्य अस्य देहस्य देहस्य कार्यकरण देहरणसात आत्मा अहम् केवलो अहम सर्वतयाक्षी भूतश्चेता कवलण अनेण अव्यक्तादीना स्थावराता अहमे आत्मा सर्वूतेषुचत्म निर्वशेषम यस्तुश्य सतस्तस्म दर्शनासतेजुगुप घृणा न करो यथा अश्य देह कार्य करण संघात जिस देह में वो ज्ञानी अपना व्यवहार करता है तो अश्या अश्या। इसमें जो पुराना पुस्तक है नया में तो ये ठीक है पुराना पुस्तक में जहाँ चार नंबर टिप्पणी आरंभ हुआ उसका नीचे चार नंबर के नीचे है तेसाम अभी उसका नीचे है भूतान्या भूतान्या से पहले है इति संकितव्यम शाह हो गया जहाँ चार नंबर टिप्पणी लिखा है उसका नीचे पंक्ति का नीचे पंक्ति में इति इतिशांकितव्यम हो गया ठीक चार नंबर के नीचे उसका नीचे इति इतिशांकितव्यम है ना वो पंक्ति का अंतिम अंतिम में थोड़ा विराम से पूर्व उसको संकितव्यम करना है पर बाकी टिप्पणी हाँ आगे भाष्य में देहस्य जैसे इसी देह का देह क्या है कार्य करण देह का अर्थ कार्यकरण संघात इस प्रकार के क्यों कहते हैं कहते यही भाष्य है भाष्य का लक्षण होता है मंत्रार्थो मंत्राथो यत्र ये ही मंत्रानुसारी स्व पदा च वर्ण्य भाश्य भाष्य भाष्यविदो विदो ऐसे भाष्य का लक्षण कहते हैं मंत्रार्थो यत्र यर्ण्यते जहाँ मंत्र का अर्थ का वर्णना किया जाता है बाक्य ही बाक्यों के द्वारा और वाक्य कैसे है मंत्रानुसारी भी मंत्र के अनुसार मंत्र के आधार पर वाक्यों के द्वारा मंत्र का अर्थ का वर्णना किया जाता है मंत्र का अर्थ का वर्णना करने का समय में एक देह शब्द कह दिए ये देह शब्द का क्या है कहते हैं कि सो पदानि च वर्ण्य जो पद व्यवहार करते हैं उसका भी और फिर वर्णना कर देते हैं ताकि स्पष्टतया ग्रहण हो जाए इसलिए देह कह करके आगे कहते हैं कार्य कारण संघात कार्य शब्द का अर्थ कौन सा शरीर स्थूल शरीर और कारण इंद्रिय तो यहाँ देह शब्द से ये स्थूल शरीर और इंद्रिय इसका आत्मा अहम इसका मैं आत्मा हूं अर्थात सर्व प्रत्यय साक्षी यहाँ सर्व के ऊपर जो टिप्पणी दिया है उसको टिप्पणी में देख लीजिए अ देहस्य आत्मा इति उक्तम यति अहमेदत्म स्टिया नया पुराण सर्वट तो उसका जो ऊपर है ये जो टिप्पणी देख रहे हैं उसका ऊपर उपर देह अव्यान कार्यकरण से संघात संघात से क्यों स्वपदानी वर्ण्य भाष्य लक्षणम इतना भाष्य का थोड़ा एक दे दिए हैं आगे भाष्य में ये कार्यकरण संघात का मैं आत्मा हूं अर्थात सर्व प्रत्यय साक्षी भूतश्चेत ये जो शरीर इंद्रिय है ये सबको कौन चलाता है कहता तो मैं ही चलाता हूं ना जैसे ज्ञानी जिस शरीर में व्यवहार करता है वो शरीर और उसमें होने वाला इंद्रिय का वो साक्षी है जानता है ये शरीर क्या करता है इंद्रिय क्या करते हैं मन क्या करता है उसको जानता है और क्यों कहते हैं केवल निर्गुण है वो केवलो, केवल अर्थात किसी प्रकार की और अन्य तत्व का विजातीय तत्व से नहीं जुड़ा हुआ है अनेन एवं स्वरूपेण, इसी प्रकार की स्वरूपों से जैसे स्वदेह इंद्रिय मन इत्यादि का साक्षी है इसी प्रकार अव्यक्ता दीनाम स्थावरांता नाम अहम एवं आत्मा अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी का आत्मा मैं ही हूं स्वप्न में हम देखते हैं हम है और राम है हरि है गोविंद है गोपाल है तम लोग कितने हो गए पांच क्योंकि स्वप्नों में भी हम एक वहां है देखने वाला तो अलग है स्वप्नों में भी हम एक उनके साथ व्यवहार करते हैं पांच हो गए अभी ये जो एक मैं हूं स्वप्न में, में दृष्टा में नहीं जो स्वप्न में मैं हूं उनके साथ बात करता हूं ना स्वप्नों में और वो जो राम हरि गोविंद गोपाल वो लोग भी सब व्यवहार करते हैं बात करते हैं ये सब बात वो जो पांचों स्वप्नों में दिखने वाला ये बात ये सब व्यवहार वो कौन कर रहा है वास्तव तो एक ही दृष्टा कर रहा है इसी प्रकार के कहते हैं अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यत ये सबका आत्मा में ही हूं मैं ही एकी दृष्टा हूँ तो च आत्मा निर्विशेषम यस्तु अनुप्यति सर्वभूत में निर्विशेष आत्मा को जो देखता है हैत तस्मादर्शनाथ ज्ञात उसी जो दर्शन ज्ञान से न बीजगुप्सते अर्थात बीजगुप्स घृणाम न करोति फिर और घृणा नहीं करता है घृणा नहीं करता है तो कहते न बीजगुप्सते अच्छा यहां थोड़ा टिप्पणी दिए हैं विचार आज यहां तक फिर इसको कल देखेंगे ओम संग नो संग